भागवत महापुराण नव स्क अथ चतुर्दशोध्याय चंद्रवंश का वर्णन श्री सुकुवाच श्रुयतां श्रूयताम्राजन् वंश सोमस्वन यस्मि नैलाद भूपांकृत पुण्यकृत श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ इस वंश में पुर्वा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है सहस्त्र सिर तो नाभी हृद सरोतस्यासी सुधातो अत्रि पित्रि सबोह गुण सहस्त्रों सिर विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे तस् दिग्भोत्पुत्र सोमो मृतमय किल विप्रध्यो ग्रह्मणा कल्पिता पति उन्हें अत्र के नेत्रों से अमृत में चंद्रमा का जन्म हुआ ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण ओषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया सो यजदाज सून विजित्य भुवनत्रय पत्नी बृहस्पति दप ताराम नामा भरत बलाद उन्होंने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त की और यज्ञ किया इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया जदास सदेव गुरुना याचत तो भीक्षण सोमदात नात्यत जज्ञे सुराधानव देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उससे बार बार याचना की परंतु वे इतने मतवाले हो गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नी को नहीं लौटाया ऐसी परिस्थिति में उसके लिए देवता और दानवों में घोर संग्राम छिड़ गया शुक्रो बृहस्पते द्वेशा अग्रही सा हरो गुरु सतम स्नेहा सर्वभूत शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति जी के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया और महादेव जी ने स्नेहवश समस्त भूत गणों के साथ अपने विद्यागुरु अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया सर्वदेव गणोपे तो महेंद्रो गुरमन्वयात सुरा सुरनाशो भू समारय देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति का ही पक्ष लिया इस प्रकार तारा के निमित्त से देवता और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम हुआ निवेद्योंथा सोमम निर्भरस्य विश्वकृ ताराम स्वभरते तरवंतरत्निमहित पति तदनंतर अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह युद्ध बंद कराने की प्रार्थना की इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डाँटा फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति जी के हवाले कर दिया तब बृहस्पति जी को यह मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है तब उन्होंने कहा त्यज त्यो दुष्प्रग्रे मेत्रादातम परेह ना हम ताम भस्म सात्कुरी श्रियम शाह शांता निग सती दुष्टे मेरे क्षेत्र में यह तो किसी दूसरे का गर्भ है इसे तू अभी त्याग दे तुरंत त्याग दे डर मत मैं तुझे जलाऊंगा नहीं क्योंकि एक तो तू स्त्री है और दूसरे मुझे भी संतान की कामना है देवी होने के कारण तू निर्दोष भी है ही सत्याजीड़िता तारा कुमारम कनकप्रभम प्रभम स्पृह आंगी रस चक्रे सोम ए अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हुई उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया उस बालक को देखकर कर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और चाहने लगे कि यह हमें मिल जाए ममा हम न तबेत्युच्च तस्मिन विधमान यो हम प्रक्षुर नहीं बो चेम अब एक दूसरे से इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे कि यह तुम्हारा नहीं मेरा है ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि यह किसका लड़का है परंतु तारा ने लज्जा कोई उत्तर न दिया हुमारो मातरम प्राकुफो लीक लज्जया किम नवचित्ते आत्माध्यम बता चुमे बालक ने अपनी की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा अरे दुष्टे तू बतलाती क्यों नहीं तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र से शीघ्र बतला दे ब्रह्म ताम्र आहूय समाक्षेच सोम से त्यासन कोम स्तम उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझा बुझा पूछा तब तारा ने धीरे से कहा कि चंद्रमा का इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया तस्त्मयोत बुधेत्यभिधाम बुद्धिया गंभीरयाज न पुत्रेणुराद मुदम परीक्षित ब्रह्मजी ने उस बालक का नाम रखा बुद्ध क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ ततः पूर्वा जीलायां ज उदाहिता तस्प गणोदील द्रमण विक्रमा श्रुत वसीद्र भव सुदर्शिना उपे देवी परीक्षित बुध के द्वारा इलाके गर्भ से पूर्वा का जन्म हुआ इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पूर्वा के रूप गुण उदारता शील स्वभाव धन संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव का उदय हो और उससे पीड़ित होकर वह देवांगना पुर्वा के पास चली आई मित्रा वरण यो सापाद आपन्नालोकता पुरुषश्रेष्ठम कंदर्पम इव रूपिणम धृतिम विष्टभ्यलना उपस्थस्ते तदंतके यद्यपि उर्वशी को मित्रा वरुण के श्राप से ही मृत्युलोक में आना पड़ा था फिर भी पुरुषिनोमली चिरोमणि पूर्वा कामदेव के समान सुंदर है यह सुनकर सुरसुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और वह उनके पास चली आई स ताम विलोकोफुल्लोचन वाचा सुलक्ष्मणा देव श्रेष्ठ देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरुर्वा के नेत्र हर्ष से खिल उठे उनके शरीर में रोमांच हो आया उन्होंने बड़ी मीठी वाणी से कहा राजोभा ते वरारोहे आशताम करवाम संरमस्वया सा कम रतिर्ण शास्वती सम राजा पुरुर्वा ने कहा सुंदरी तुम्हारा स्वागत है बैठो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं तुम मेरे साथ विहार करो और हम दोनों का वह विहार अनंत काल तक चलता रहे उर्वस्यो आ कश्यात्व ही न सजित मनो दृष्टि यदंगसाध्य चवते हरिंथया उर्वशी ने कहा राजन आप सौंदर्य की मूर्तिमान स्वरूप हैं भला ऐसी कौन कामनी है जिसकी दृष्टि और मन आप में आसक्त न हो जाए क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमण की इच्छा से अपना धैर्य खो बैठा है एतावरण कौराजन सौ रक्ष स्व महानद से भवता साकम सा श्री राम राजन जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण प्रसन्न नहीं होता है वही स्त्रियों को अभीष्ट होता है अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी परंतु मेरे प्रेमी महाराज मेरे एक शर्त है मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के दो बच्चे सौंपती हूँ आप इनकी रक्षा करना घृतम मे वीरभक्षम श्या मैथुनाथ विवाहत समय ते प्रतिपेदे महात्मना महामनाह वीर शिरोमणे मैं केवल घी खाऊँगी और मैथुन के अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्र ही न देख सकूँगी परम मनस्वी पूर्वा ने ठीक है ऐसा कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली अहोरूप महो भाव नरलोका विमोहनम को न सेत मोदेवीन से ताम सगता और फिर उर्वती से कहा तुम्हारा यह सौंदर्य अद्भुत है तुम्हारा भाव अलौकिक है यह तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है और देवी कृपा करके तुम स्वयं यहाँ आई हो फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारा सेवन न करेगा तया सपुरुष्रेष्ठो रमय यथार रे मे सुरहारेशो काम चैत्र रथादिशो परीक्षित तब उर्वशी काम शास्त्रोक्त पद्धति से पुरुषश्रेष्ठ पूर्वा के साथ विहार करने लगी वे भी देवताओं की विहार स्थली चैत्ररथ नंदनवन आदि उपवनों में उसके साथ स्वच्छंद विहार करने लगी रम माणस्तया दिव्या पद्मकिंजलकंधरा तो बहुन देवी उर्वशी के शरीर से कमल के सर की सी सुगंध निकला करती थी उसके साथ राजा पुरो ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया वे उसके मुख की सुरभि से अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे अपस्यन उर्वशी मिंद्रो गंधर्वान समचोद उर्वशी रहितं मह्यम आस्थानम नात शोभते इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा तब उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा और कहा उर्वशी के बिना मुझे यह स्वर्ग ठीका जान पड़ता है ते उपेत महारात्र तमसे प्रत्युपस्थित उर्वश्या वरण जन्हो न्यस्तो राज वे गंधर्व आधी रात के समय घोर अंधकार में वहाँ गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को उन्हें जिन्हें उसने राजा के पास धरोहर रखा था चुरा कर चलते बने निसम्य क्रंदितम देवी पुत्र यो नीयमानोह अता हम कुनाथे वीर मानिना उर्वशी ने जब गंधर्वों के द्वारा ले जाए जाते हुए अपने पुत्र के समान प्यारे भेड़ों की बे बे सुनी तब वह कब उठी कि अरे इस कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं तो मारी गई यह नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता है यह मेरे भेड़ों को भी न बचा सका यद विसंभाद हम नष्टारितात्पत्या ये तिथि संतस्तो यथा नारी दिवापुमान इसी पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चों को लूट लिए जा रहे हैं मैं तो मर गई देखो तो सही यह दिन में तो मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डर कर सोया रहता है यति वाक्याय कैविद प्रत्योत्तरी कुंजर निशिह निधाय वस्त्रोभ्य ध्रुव्रुषाम परीक्षित जैसे कोई हाथी को अंकुश से बेंध डाले वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन बाणों से राजा को बिंध दिया राजा पर्वा को बड़ा क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में ही वे उस ओर दौड़ पड़े तेब्र सिद्यो रणउव तोत स्म विद्युत आदाय में सायातम लग्नमय गंधर्वों ने उनके झपटते ही भेड़ों को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे जब राजा पुरर्वा भेड़ों को लेकर लौटे तब उर्वसी ने उस प्रकाश में उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया बस वह उसी समय उन्हें छोड़कर चली गई एलोपी सैने जायाम अपस्यन विमना इव तहव शोचन बभ्रामोलम्तवन्महि परीक्षित राजा पुरुर्वा ने जब अपने सेनागार में अपनी प्रियतम माँ को नहीं देखा तो वे अनमने हो गए उनका चित्र उर्वशी में ही बसा हुआ था वे उसके लिए शोक से विफल हो गए और उन्मत्त की भांति पृथ्वी में इधर उधर भटकने लगे सताम व्यक्ष सरस्वस्त्याम ततः सखी पंचम भदनाह प्राहौरवाह एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उसकी पांच प्रसन्न मुखी सखियों को देखा और बड़ी मीठी वाणी से कहा अहो जाए तिष्ठ तेश्ट तिष्ठ घोरे न तुमरहते माम तुम तो अध्याप्य निवृत्य बचान से कृन वहाइ प्रिय तनिक ठहर जाओ एक बार मेरी बात मान लो निष्ठुरे अब आज तो मुझे सुखी किए बिना मत जाओ क्षण भर ठहरो आओ हम दोनों कुछ बातें तो कर लें सुदेहो यम पदत्र पदत दूर स्वयाम खादनतेदंबा गृद्धां प्रसादा से नास्पद देवी अभी पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया है अतः मेरा यह सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है और तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़िये और गिद्ध खा जाएंगे उर्वश्योवाच माँ मृथा पुरुषोशी तम माँ स्म क्वापि संख्यम न वे स्त्रीण यथा उर्वशी ने कहा राजन तुम पुरुष हो इस प्रकार मत मरो देखो सचमुच ये भेड़िये तुम्हें खा ना जाएं स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है स्त्रियो य करुणा क्रूराह दुर्मर्षा प्रिय घ्रंथ्यल्पार्थेपि विश्रब्धम पतिम भ्रातरम्यतम स्त्रियॉँ निर्दय होती हैं क्रूरता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है तनिक सी बात में चिढ़ जाती हैं और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती हैं थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई तक को मार डालती हैं विधायाली कविश्रम्भम मग्घे सो त्यक्त सौहृदा नवम नम भीम नवम भीम भिपसंत्यश्चल्य स्वैरवृत इनके हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती हैं और नए नए पुरुष की चाट से उल्टा और स्वच्छंद चाणी बन जाती हैं संवत्सरा भवानेकत्र वस्यपत्या चे भविष्य पराणिभ तो फिर तुम धीर धरो तुम राजर राज हो घबराओ मत प्रति एक वर्ष के बाद एक रात तुम मेरे साथ रहोगे तब तुम्हारे और भी संतानें होंगी अंतर्वत्नी मुपाल्य दीं स प्रौपुर पुनस्तत्र गोपदानते उर्वशी वीर मातरम राजा पुरुर्वा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है इसलिए वे अपनी राजधानी में लौट आए एक वर्ष के बाद फिर वहाँ गए तब तक उर्वशी एक वीर पुत्र की माता हो चुकी थी उपलक्ष्य मुदा युक्त समवास तया अनुशाम अथैन उर्वशी उर्वशी के मिलने से पुरुर्वा को बड़ा सुख मिला और वे एक रात उसी के साथ रहे प्रातःकाल जब वे विदा होने लगे तब विरह के दुख से वे अत्यंत दीन हो गए उर्वशी ने उनसे कहा गंधर्वानुपधावे मा तोभ्यम दाशंते सातुष्टा अग्निस्था दुर्नप उर्वशीं वन्यमास्ताम सौबुद्यचरण बने तुम इस गंधर्मों की स्तुति करो ये चाहे तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं तब राजा पुरुर्वा ने गंधर्मों की स्तुति की परीक्षित राजा पुरुर्वा के स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्निस्थाली अग्निस्थापन करने का पात्र दी राजा ने समझा यही उर्वशी है इसलिए उसको हृदय से लगाकर वे एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे स्थालिम्दस्य वन गत्वा गृहनाध्याय तो त्रेतायाम मनसि मनसी हितैवर्त जब उन्हें होश हुआ तब वे स्थाली को वन में छोड़कर अपने महल में लौट आए एवं रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे इस प्रकार जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए स्थाल स्थानम गी गर्भम विलक्ष तेन दरणी कृत् उर्वशी लोक कामयाम उर्वति मंत्रोध्या मुत्तरा आत्मा उभर मध्ये यदत् प्रजननम प्रभु फिर वे उस स्थान पर गए जहाँ उन्होंने वह अग्निस्थाली छोड़ी थी अब उस स्थान पर शमी वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष उग आया था उसे देखकर उन्होंने उसे दो अरणियाँ मंथन काष्ठ बनाई फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे की अरणि को उर्वशी ऊपर की अरणि को पुरुवा और बीच के काष्ठ को पुत्र रूप से चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्रों से मंथन किया तस् निर्मंथना जात वेदाभिभाव होम तैया स विद्या पुत्र कल्पित्रिवेद उनके मंथन से जात वेदा नाम का अग्नि प्रकट हुआ राजा पुरूर्वा ने अग्नि देवता को त्रय विद्या के द्वारा आह्वनी गर्भवत्य और दक्षिणाग्नि इन तीन भागों में विभक्त करके पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया तेना सं भगवत अथोक्ष उर्वशीलोक मनछन्वदेव मयम हरि फिर उर्वशी लोक की इच्छा से पूर्वरा ने उन तीनों अग्नियों द्वारा सर्वदेव स्वरूप इंद्रियातीत यज्ञपति भगवान श्री हरि का जजन किया एक पुरा वेद प्रणव सर्ववाय देव नारायणो न्यको निर्वर्णमे च परीक्षित त्रेता के पूर्व सत्युग में एकमात्र प्रणव ओंकार ही वेद था सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्भुत थे देवता थे एकमात्र नारायण और कोई न था अग्नि भी तीन नहीं केवल एक था और वर्ण भी केवल एक हंस ही था पूर्वश एवा शीत मुखे निपह अग्निना प्रजया राजा लोकम्गान धर्म में यक्षित त्रेता के प्रारंभ में पूर्वा से ही वेदत्रयी और अग्नित्रयी का आविर्भाव हुआ राजा पूर्वा ने अग्नि को संतान रूप से स्वीकार करके गंधर्वोक्राति की प्राप्ति की श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमशा एलोपाख्याने स्कोपाख्या चुर्दोध्याय